जो सेवेंटी सेवन ईयर्स के हैं और अभी भी अच्छी तरह से बोल सकते हैं बातचीत कर सकते हैं और मुझे आशा है कि वो अभी तक अपना काम को कर रहे हैं एक सीनियर सिटीजन का जो फाउंडेशन है उसको रन कर रहे हैं तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में सलामी ज़िंदगी में आप सभी की तरफ से रेडियो मधुबन की तरफ से मेजर विजय कुमार खरेजी का बहुत बहुत स्वागत है जी अपने बारे में बताइए सर जी हाँ मैं एक सीनियर सिटिजन होम है उसका नाम समर्पण वरिष्ठ जन परिसर है उसको चला रहा हूँ और गायत्री परिवार उसको मैनेज कर रहा है मैं आन गायत्री परिवार उसको मैनेज कर रहा हूँ और हमारे यहाँ ये गवर्नमेंट का है उन्होंने हमें लीज पे दिया हुआ है तीस साल की लीज पे दिया हुआ है और हम लोग मैनेज कर रहे हैं हमारा आई सर्टिफिकेट है आई सर्टिफाइड है और यहाँ पे हम लोग करीब करीब 45 लोग अभी रह रहे हैं परिवार सहित और अकेले भी मिलकर के रह रहे हैं और उनकी देखभाल करना उनको इमोशनल बूस्ट करना उनकी छोटी बोटी बीमारी का इलाज करना फिजियोथेरेपी करना ये सब हम लोग जो है उसकी हेल्प करते हैं और हमारे यहाँ एटी एट एट तक के लोग रहते हैं और फिर सीनियर सिटीज़न जो है 60 इयर्स के बाद को हम लोग सीनियर सिटीजन बोलते हैं तो 60 साल के ऊपर वाले जो है हमारे यहाँ रहते हैं और उनकी सब्सिडाइज रेट पर हम उससे चार्ज करते हैं डार्बिट्री में हमारे यहाँ आठ लेडीज के लिए डार्बिट्री अलग है जेंट्स के लिए डार्बिट्री अलग है और डार्बिट्री में हम लोग उसमें बहुत सब्सिडाइज रेट चार्ज करते हैं और उस पर हम लोग फाइव मील्स पर प्रोवाइड करते हैं जिसमें बेटी है ब्रेकफास्ट है लंच है आफ्टरनून टी है डिनर है ये स और उसके साथ एक ग्लास ऑफ मिल्क है ये हमारा नॉर्मल डाइट में रहता है टोटल वेजिटेरियन हम देते हैं टोटल वेजिटेरियन नो नॉन वेज इस प्रकार से ये 2000 मतलब पिछले 10 साल ग्यारहवा साल चल रहा है पिछले 10 साल से अब इसको चला रहे हैं हमारे यहाँ ग्राउंड फ्लोर में 19 कमरे हैं दो डॉर्मेट्री है एक योगा हॉल है एक लाइब्रेरी है एक डाइनिंग हॉल है जिसमें करीब 25-30 लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं हमारा अपना मेस है पूरा अरेंजमेंट है और फर्स्ट फ्लोर में भी हमने अभी 10 कमरे बनाए हैं क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है लोग हमारे यहाँ आते हैं वो डिमांड करते हैं कि हमको कमरा चाहिए इसलिए ऊपर हम लोग एक हमारी स्कीम जो गवर्नमेंट का नगर निगम है उसने हमको अलाउ किया है कि आप 5 लाख रुपए का दोने के एक कमरा उनके लिए फर्निश्ड बना सके हैं तो ऐसे लोग अब तो क्योंकि हमारा नीचे का सब भरा हुआ है इसलिए ऊपर फर्स्ट फ्लोर में हम लोगों को जो कमरा चाहते हैं उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका एक कमरा हम बनवा देते हैं और आप ये लाइफ लॉन्ग रह सके दिक्कत नहीं है और इस तरह से चल रहा है बाकी हमारा वॉकिंग पैड है बाहर उनको वॉक करने के लिए है अंदर बढ़ाने में भी है लॉन है सारी कल्चर है हम लोग महीने में एक दफे भजन संध्या करते हैं योगा का प्रोग्राम होता है इस तरह से उनको बिजी रखने की कोशिश करते हैं हमारे यहाँ तीन तरह के लोग आते हैं एक तरह एक फैमिली होती है कि लोगों के बच्चे जो है फॉरेन चले जाते हैं तो उनको फिर वो हमारे हड़े आते हैं ऐसे लोग आते हैं एक ये होता है कि उनका आगे पीछे कोई नहीं होता तो उन चूँकि यहाँ पर पूरा हमारा राउंड द्लास राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी है और बिजली वगैरह का पूरा 24 आवर्स का जनरेटिंग सेट वगैरह है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती इसलिए ऐसे सीनियर सिटीजन जिनके बच्चे जो है बाहर है वो हमारे आ जाते हैं तीसरे टाइप के लोग ऐसे होते हैं कि जो अनफॉर्चुनेटली uh, बच्चे उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं ऐसे लोग भी हमारे आ जाते हैं तो हम तीनों तरह के लोगों को वेलकम करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको इमोशनल हेल्प दें उनको उनको ये फील होने दें कि आप यहाँ पे घर से ज़्यादा अच्छे रह रहे हैं ये हम कोशिश करते हैं उनको महसूस कराने की और महीने दो महीने में एक आउटर ट्रिप करा देते हैं उनको जैसे कोई रिलीजियस प्लेस है या कोई पिकनिक स्पॉट है टाइप जस्ट टू कीप देम बिजी हमारे पास अपना एम्बुलेंस रहती है उस एम्बुलेंस इमरजेंसी के लिए है जब कोई बीमार पड़ता है तो उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज कर देते छोटी मोटी बीमारी में तो हम उसको हमारा डॉक्टर जो है जो, जो डॉक्टर आते हैं हमारे यहाँ वो भी सब डेडिकेटेड लोग हैं जी उनका फिजियोथेरेपिस्ट है डॉक्टर आते हैं तो इस तरह की छोटी मोटी बीमारी का इलाज या कमर में दर्द या घुटने में दर्द ये सब का इलाज तो हम लोग हमारा फिज्योथेरेपिस्ट कर लेता है लेकिन जो मेजर बीमारी होती है जो हॉस्पिटलाइजेशन जिसके लिए जरूरी होता है तो हम रिस्क नहीं लेते हम उनको एम्बुलेंस से तुरंत हॉस्पिटलाइज और्ट्रुप्लाइज, हॉस्पिटलाइजेशन करते थे जी इस तरह से हमारा चल रहा है बाकी क्योंकि डिमांड ज़्यादा है इसलिए हम उसको ऊपर भी करीब अभी नौ कमरे और बनाने का प्रयास कर रहे हैं जी, जी. में एक लिफ्ट का प्रोविजन किया हुआ है जब उन लोगों को दिक्कत होती है जी जी ये हमने इलेक्ट्रिकल लिफ्ट लगवा दी है उनको मदद करने के लिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी जी आई एस ओ आई एस नाइन थाउजेंड एट का सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है क्या बात है अच्छा। और खुशी खुशी लोग रह रहे है मेरे ख्याल ऐसी चलिए यहाँ पर आने के बाद एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे है ना मेजर विजय कुमार जी मुझे ये बताइए कि आप अपने बारे में बताइए आपका जो है बचपन कहाँ बीता और बचपन में आपका स्कूलिंग वगैरह कहाँ पर हुआ थोड़ा सा बताइए और अपने माता पिता के बारे में भी बताइए जी देखिए मैं बेसिकली तो रूड़की रू, यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थी और मैं पहले इंडस्ट्री लगाए हुए था लेकिन अपना सारी जब जिम्मेवारी मेरी खत्म हो गई तो मैंने वाइंड अप करके कि you know, यू नो अभी तक तो हमने सोसाइटी से बहुत कुछ रिलीज किया है नाउ द टाइम दैट वी मच रिटर्न बैक टू द सोसाइटी तो कोशिश ये कर रहे हैं कि हम सोसाइटी को कुछ लौटा सकते हैं इस एज में तो हमको करना चाहिए तो उसका ही प्रयास कर रहे हैं सोसाइटी तो ने बहुत कुछ दिया है बहुत कुछ दिया है। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सर जी मुझे अच्छा लग रहा है आपकी बातें जो है आ, लेकिन आ, मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए अपने बचपन की बातें हमें ताज़ा कराइए कि आपका स्कूलिंग जहाँ पर हुआ उस समय का माहौल कैसा था आज 77 प्लस है तो सेवेंटी के पहले स्कूलिंग किसी किस तरह से आपने की है उसके बारे में जानना चाहते हैं और अरबी 71 में आरबी से नॉन मतलब नॉन ऑप्शन दे के बाहर आके मैंने अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट की थी, थी अच्छा। और तीस साल अपनी इंडस्ट्री चलाई सक्सेसफुली उसके बाद जब मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो गई तो अटैच टू फाउंडर ऑफ शांतिपुर श्री राम शर्मा अक्षर जी जी उनको तो बचपन से उनके साथ में हमको मौका लगा उनके चरणों में काम करने का तो जो कुछ हमको मिला है या सीखा है या हम करने की पैदा की है ये उन्हीं की देन है और शांति कुछ हरिद्वार जो है हमारा हेड क्वार्टर है वहाँ का मैं वन ऑफ दी ट्रस्टीज हूँ जी? जी? और लखनऊ में पूरी एक्टिविटी को मैनेज कर रहा हूँ हम लोग गाँव में भी जाते हैं लोगों को चीज ट्रीटमेंट देते हैं इस तरह से हमारे और भी स्किल डेवलप का एक हम स्कूल भी चलाते हैं जो फिफ उसको फ्री एजुकेशन दे देते है उसमें सौ बच्चे हैं हमारे पास जी और उनको टोटल फ्री है बुक्स वगैरह है ड्रेस है सब कुछ फ्री है हाँ। इस तरह से बच्चों को भी दे रहे हैं और करीब फोर्टी लेडीज है उनको उनको भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं सिलाई कढ़ाई की स्किल डेवलपमेंट में mm -hmm. तो इस तरह से जो भी संभव हो सकता है और हमारे साथ हमारी टीम है हम अकेले नहीं कर रहे हैं गुड पीपल जो अच्छे काम में भी अच्छे लोग आगे आते हैं और हमारे साथ भी लोग आगे आए हैं दे आर हेल्पिंग तो तो मैं एक हूँ <laughs> मेजर विजय कुमार जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके बहुत ही अच्छी हाँ जब मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे लाइफ में काफ़ी चीज़ें आती हैं तो जैसे कि आप आर्मी में रहे फिर वापस वहाँ से आकर सोसाइटी में आप इंडस्ट्री में तीस साल काम किया आपने इंडस्ट्री लगाई तो उस समय इंडस्ट्री लगाने के बाद कैसे आप अपने कैसे आकर, आप को अपग्रेड करते रहें कैसे मैनेज करते रहें क्योंकि एक इंडस्ट्री लगाना कोई सादी बात नहीं है और उसको मैनेज करना वो भी बड़ी बात है जैसे इंडस्ट्री लगाते हैं तो काफ़ी बातें आती हैं कुछ ऐसी घटनाएं बताइए जहां पर आपको बहुत सहन करना पड़ा हो या मुश्किलों का सामना करना पड़ा हो उसके उस समय की कुछ बातें बताइए हाँ इनिशियंटली जब हमने इंडस्ट्री लगाई तो हमारा बैकग्राउंड एक्सपीरियंस तो जीरो था लेकिन हमने हर चीज को कुआ खोद के पानी पीने वाली बात होती है ना <laughs> तो क्योंकि तो आदमी बैकग्राउंड थी तो आई टू वर्क हार्ड हर चीज को सीखा हमने हमने हर चीज को सीखा हमने और उसके बाद जो है धीरे धीरे, धीरे प्रोग्रेस किया तो, बड़ी प्रॉब्लम्स भी आई क्योंकि तो हमने एक ऑक्सैलिक एसिड प्लांट लगाया था उसमें कोई बैकग्राउंड एक्सपीरियंस हमारा नहीं था नहीं। तो उस पर बड़ी प्रॉब्लम्स भी आई यूनिट सिक हो गई बड़ा सफर किया उसके बाद लेकिन डटे रहे मैदान में धीरे धीरे हमने उसके बाद सॉयल एमेंडर ऑर्गेनिक सॉयल एमेंडर की भी इंडस्ट्री लगाई उसको उसने हमको हेल्प बूस्ट किया धीरे धीरे हमारी लाइबिलिटीज भी सब क्लियर हो गई जब लाइबिलिटी सब क्लियर हो गई देन आई थॉट वर्क फॉर हवाई सारी प्रॉब्लम्स हमारे बच्चे सेटल हो गए अप होल थिंग एंड स्टार्ट समथिंग फॉर पीपल तो देन ah. तो आई वाइंड अप करके मैंने उसके बाद फिर इधर लाइक होगी एक दफे भी एक काम आप कर सकते है एक काम हमने जब इसको वाइंड अप करके खत्म किया तो फिर इसको टेकअप किया इसको किया तो इसको बहुत अच्छी तरह से चलाया है इट इज से हेल्प सेल्पेज इंडिया जो है आपका जो इसका इन्होंने हमारे एज पर देयर वर्जन एज पर देर रिपोर्ट इट इज वन ऑफ दनिंग ओल्ड एज होम इन नीगेट टेलीफोन कॉल फ्रॉम यूएसए कनाडा All these people, they they say say we we want to to keep our you. you But then we have to say there is no room room available. The only thing when they are, you construct a and and come and live, will manage for help you out. जी, जी. Going on. मैं एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे की आपके फैमिली के बारे में बताइए आपके परिवार में कौन कौन है हाँ परिवार में मेरी पत्नी है जो मेरी पत्नी ने हमेशा मुझे एसोसिएट किया आज मैं जो भी कर पा रहा हूँ जो भी बन जो भी सेवा कर पा रहा हूँ समाज की उसमें मेरी पति का पूरा शे है उसके पूरा हाथ है क्योंकि बिना उनकी मदद के मैं कुछ भी नहीं कर सकता था वो घर मैनेज कर रही है और हम लोग आपस में डिस्कस करते रहते हैं कि ऐसे सोशल वर्क को कैसे आगे बढ़ाया जाए तो उससे वो हमारी मदद करती है अच्छा और आ, हमारे ती, तीन डॉटर्स हैं वो दे आर ऑल मैरिड एंड सेटल्ड एक यूएसए में है एक पुणे में है और एक लखनऊ में भारतकंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूशन म्यूजिक इंस्टीट्यूट है वहाँ भी असिस्टेंट प्रोफेसर है सब तो अपने अपने घर सेटल्ड है तो हमारी कोई प्रॉब्लम और नहीं है तो वी बहुत बाई हफ हाँ, हम हमारी मिसेज और हम मिल करके वी आर वर्किंग क्योंकि हमने अभी तक तो देखिए सोसाइटी से बहुत कुछ लिया है अब इस एज में अगर हम वापस नहीं करते तो मेरे ख्याल से मोस्ट अनजस्टिफाइड फॉर वीर थैंक नाउ वी आर ऑन बोनस आई एम वर्किंग राइट फ्रॉम टेन ओ क्लॉक रेगुलरलीट एक्तिपीठ ऑल्सो रिएशन बड़ी एक्टिविटीज हो रही है जी, जी जी और uh, गायत्री ट्रस्ट के में ये सब आता है आपका ओल्ड एज होम जो समर्पण सीनियर होम है जी जी इट इट इज फाउंडर इनेजिंग ट्रस्टी ऑफ गायत्री ट्रस्ट आई एम मैनेजिंग बच्चों का स्कूल है वो क्लास तक के है वो है एक शक्तिपीठ है एक सीनियर सिटीजन होम है टाइम बड़े आराम से कट जाता है एंड आई आई आई कीप कीप माय बिजी बिजी सिंस फील यंग बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं और मुझे लगता है कि यही उमंग आपका सदा रहे ऐसी शुभकामना करता हूं और जैसे कि आपने कहा कि आपको जो सपोर्ट कर रही हैं आपकी पत्नी हैं तो अगर रेडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और रेडियो में एक ऐसा मोड अभी आ गया है जहां पर हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में एक गाना सुनाते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी पत्नी के लिए अगर कोई गाना डेडिकेट करना चाहें तो कौन सा गाना उनको डेडिकेट करना चाहेंगे आप थोड़ा गुनगुना दीजिए या गाने के बारे में आप अपनी पत्नी के लिए कौन सा गाना डेडीकेट करना चाहेंगे उसके बारे में बताइए और थोड़ा सा गुनगुना दीजिए दो लाइन सब कुछ पत्नी के लिए तो सब कुछ है जी गाना नहीं है लेकिन dedication is by heart डेडिकेशन इज बाई हार्ट टेक ऑफ योर एक दूसरे की तो मैं इतना ही कहूंगा की जो ऊपर वाला है मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे बाकी न मैं रहू न मेरी आर जू रहे क्या बात है बाकी ये ये डाइज जो हम कर पा रहे हैं उसकी मेहरबानी से है उसने हमको एक्टिव रखा है हमको फिट रखा है आई आई आई आई डोंट फील फील नेवर दैट एम ओल्ड एज हार्डली मैटर्स टू यू सही बात है कितनी दूर से राजस्थान से आप <laughs> आपने You you you got got our link, you got and And are talking to me. <laughs> for me for also. और हमारे आपके माध्यम से राजस्थान के लोगों के लिए भी हमारा यही मैसेज है कि अगर ऐसी सिचुएशन आए कभी दे आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड विल प्रोवाइड एंड तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं विजय विजय कुमार जी से मेजर विजय कुमार जी से बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताया और परिवार के बारे में बताया और उनके जो स्ट्रगल पीरियड थे उसके बारे में उन्होंने शेयर किया है तो चलिए अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो बन चिक बम चिकम बम बम चिक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 जाओ मान जाओ ओ भाभी एक दूसरे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 सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और हमारे साथ बने हुए हैं मेजर विजय कुमार जी बहुत ही अच्छा लग रहा है उनके साथ बातें करने में तो मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा आपके लाइफ के ब्यूटीफुल मोमेंट्स बहुत ही बहुत सारे होंगे लेकिन कुछ जो बहुत ही एवरलास्टिंग मोमेंट्स है उसके बारे में बताइए यादगार तो हमारी है की आई गेम इन टच विद आपके युग निर्माण योजना और फाउंडर थे श्री राम शर्मा आचार्य जी हम्म बचपन से अब उनके साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने जो आज हम जिस लायक बने उनकी देन है वाद है और ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमको लाइफ हमारे साथ लाइफ में हुआ है और उसको हम हमेशा याद करते हैं और आज भी सोचे हैं कि वो सता आज भी हमारी मदद करती है बिकॉज यू कैंट सी द गॉड बट कैन रियलाइज द गॉड हम्म यू यू कैन कैन नॉट सी गॉड बट पावर आपको अच्छे लोग आपको हेल्प करने के लिए मिल जाते हैं मदद करने के लिए गॉड एक्चर आ जाते आपकी मदद करते आपके बड़े बड़े डिफिकल्ट काम पूरे हो जाते हैं तो ये क्या है ये दिस इज ऑल दाइज बिकॉज आपने एक संकल्प लिया है कि आप अच्छे काम करेंगे समाज की सेवा करेंगे तो वो भी तो पर वाला ईश्वर भी तो वही चाहता है उसको भी तो एक एक कठपुतली चाहिए ना ऐसे लोगो चाहिए उसके काम को आगे बढ़ा सके <laughs> तो तो आ, वन। आ, यही एक सबसे मेमोरेबल है हमारे लिए आ, आ, आज भी हमको करती है और ये सब काम हम बड़े बड़े कर पा रहे हैं ये लोग उनकी कृपा से कर पा रहे हैं जी कोई एक अनुभव सुनाइए उनके साथ ये का ये लिए। जी कोई एक खास अनुभव सुनाइए जी अनुभव तो ये है कि एक दफे हमको हाँ हमारी इच्छा हुई कि हम हाँ शांति को जाना है और उनसे मिलना है बट बिफोर ही लिविंग इज बॉडी अराउंड इन वसंत पंचमी फरवरी के नब्बे में हमने डिसाइड किया कि हमको हाँ उनसे मिलना है लेकिन अंदर से सोचा कि उन्होंने मिलना बंद कर दिया है सूचबीकरण सादा में चले गए तो हमसे कैसे मिल सकते हैं लेकिन मन नहीं माना तो हम आप, हमने गाड़ी में टिकट उठाया और अब चले गए स्टेशन गए तो टीटी बोला कि साहब जगह तो है नहीं आप हमारी सीट में सो जाइए तो उसने आपको बद दे दी हम सो के पहुंच गए शांति पहुंच गए जनता एक्सप्रेस से जब वहां पर नहा धो के अब अपनी वंदिनी माता जी के पास पहुंचे तो आई वॉज सरप्राइज की उन्होंने फूटते ही बोला कि तेरी गाड़ी लेट थी क्या आज गुरुजी सवेरे से तीन दफे तेरे बारे में पूछ चुके जो <laughs> तो से क्यों नहीं आया, लेट है, क्यों नहीं आया कहा रह गया फटाखा स्टेशन मास्टर से नेवर बड़ी कि मैं आसान गुंज आ रहा हूँ <laughs> गुरु जी वो मीट यू अच्छा पांच मिनट में उन्होंने मुझे ऊपर भेज दिया उनके पास hmm. बैठा मैं of... और उसके यार वो बैठे थे मैं बैठा था क्या बात करना है ना उन्होंने हमसे बात की ना हमने बात की आपको कुछ चाहिए <laughs> तो सेट कुछ चाहिए तो मेरा भी ध्यान कि मैंने कहा कि जो मैं क्या मैं जो मांगूंगा आप दे देंगे तो कहा बिल्कुल सही बोलो क्या तो चाहिए बोलो आप इतने देश हमने से आपको हम आप, आपको देख रहे हैं आपकी समीपता की अनुभूत कर रहे हैं और ये महसूस कर रहे है की आप हमारे सामने है आप हमारे पास है अगर आप देख सकते हो तो इस किस को परमानेंट कर दीजिए मुस्करा लगे गुरुदेव बोले कि बेटा आज तुझे वचन देता हूँ आज बात से तू कभी अकेला महसूस नहीं करेगा और वो नब्बे का सतह था और आज ऑलमोस्ट 26 साल हो चुके हैं दो हजार सोलह है आई ऑलवेज सील ही आपको बता रहा है ये, ये इतना प्रोविडेंट ओल्ड एज होम बन गया मेरे पास तो ढेला जी मैं तो ढेला हूँ बट इट इज ऑल दाई पावर दट इज हेल्पिंग मी आई एम वर्किंग एज ए टूल ओनली एंड आई थिंक इन फैक्ट इट इज ही ही इज वर्किंग थ्रू मी एंड दिस इज माय एक्सपीरियंस इन लाइफ दिस इज माय फीलिंग एंड माय एक्सपीरियंस एंड वॉट आई फील अबाउट इट कुमार जी जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने स्वामी के बारे में विजय बताया ऑफ़ द टू यू। और जब तक की हम उसको ब्लैक एंड व्हाइटिकली ने नहीं देख लेते है हर तरह से पूरी तरह से पूर्ण पाया देन आई सरेंडर वंस आई एक्सेप्टेड टोटली टोटल सरेंडर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा कि इस तरह के अनुभव जो है बहुत कम लोगों को होते हैं और जिनके पास अनुभव हो जाता है तो वो अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं। जैसे मेजर विजय कुमार जी हमारे साथ बात कर रहे हैं पंद्रह साल की उम्र से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ तो संस्कार उन्होंने खुद कर दिया तो जाने अनजाने में तो हम उनके साथ जुड़ गए हमेशा राइट फंडी फाइव में मैं गया था तब से समझ लीजिए की जाने अनजाने में हमारी उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रही सही बात है उसके बाद मैंने बी किया एम एस प्रीवियस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया रुड़की से इंजीनियरिंग पास किया उसके बाद इलेक्ट्रिक बोर्ड में इंजीनियर बना फिर आर्मी में गया सात साल वहाँ रहा और उसके बाद फिर इंडस्ट्री लगाई तीस साल और अब तो हमारा बोडस में है तो बोडस में वाट आई एम डूइंग जो भी बेस्ट हम आज सर्विस कर सकते हैं आई डोंट वॉन्ट टू लीव ए मोमेंट की लोग ये कि ये हो कि भाई अभी हम इस लायक कि हम काम कर सकते हैं, है सोसाइटी नाउ नॉटन सही बात है विजय कुमार जी और भी बताइए जैसे सोसाइटी के लिए आप काम करते हैं तो स्कूल के अलावा और कौन सी चीजें आप कर रहे हैं हमारी एक्टिविटीज ये है हम लोगों को जैसे बीडी एंड आउटेड लोगो को भी मदद करते हैं उनको जैसे दवाइयाँ बांटता है मेडिकल कॉलेज में भी रिसेंटली एक बच्चों का पेट्रेटिक डिपार्टमेंट में कैंसर के बच्चों का था उसको so uh, लखनऊ तो इस तरह का भी काम हम लोग करते हैं बट ये सब हमारा नहीं है ये तो आप सब लोगों का मिलके सोसाइटी का पैसा रहता है आप लोग हमको हमारे ऊपर भरोसा रखते हैं ठस्ट सकते हैं है गांव में भी हमारा काम होता है गाँव में क्षेत्र में हम हाँ अब एक स्परिचुअल एक्टिविटी भी करते हैं गांव में यज्ञ कराना संस्कार कराना ये भी काम हमारा गायत्री सक से होता है बाकी गांव में जब जाते हैं तो लोगों की प्रॉब्लम्स भी सुनते हैं किसी तय कोई किसी को मदद अगर कोई गरीब आदमी है शादी नहीं हो रही तो उसकी हमने कहा ठीक है शादी तय तो कर लो तो हम करवा देंगे तो रतन रतन चाहिए तो हम लोग सब मरेंज करते थे किस तरह का भी काम हम लोग करते हैं गरीब लोगों के लिए जी जी जी मेजर विजय कुमार जी हमारे साथ हैं सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छी बातें उनके साथ हो रही हैं और आप सभी को अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह का जो सोशल वर्क है आ, वो कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताया अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो माधवन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मस्क रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेजर विजय कुमार जी हमारे साथ हैं और हम लोग अभी विजय कुमार जी से पूछना चाहूंगा कि जैसे देहात में जाते हैं किस तरह के जो माहौल है गांव में अब किस तरह की जो चेंजेस है वो आप चाहते हैं किस तरह का परिवर्तन करना चाहिए आपको लगता है देखिये गाँव में मोस्टली ज्यादा इलिटरेट लोग रहते हैं उनको गाइडेंस चाहिए राइट टाइप ऑफ गाइडेंस नहीं मिल जाती आजकल के नेता जो है उनको मिस कर देते हैं हमारा मेन ये है गाँव का एक्सेस गांव का जो एक यंग लॉट है वो उस, उसको उसको सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए उसको इस होना चाहिए कि अपनी रोजी रोटी कमा सके अभी क्या होता है कि लोग कुछ भी नहीं कर पाते नौकरी ढूंढते हैं इधर उधर जाते हैं भटकते हैं हमारा ये भी रहता है कि उनको हम सेल्फ सफिफिशेंट बनाए कोशिश जैसे गोबर गैस प्लांट है जैसे गाँव में कोई और एक्टिविटी है सीनियर सिटीजन अब जैसे हम एक प्लान कर रहे हैं कि आपका रूरल ओल्ड एज होम के लिए गांव में जो जितने सीनियर सिटीजन हैं उनको पचास साठ को लेकर आइए आपको खाना पीना रहना दवाई दार सब कुछ हम वो देंगे आप हमारे सेवा का, का काम करिए समाज के लिए ऐसे भी हम लोग कोशिश करते हैं गांव में आपने देखा होगा बुढ़े लोग कुलिया में बैठ के सुलगा के पीते है दे पास देयर टाइम दे डोंट डू एनी हम कोशिश करते हैं मोटिवेट करने की कभी सक्सेसफुल होते हैं कभी नहीं होते लेकिन हमारे प्रयास जारी रहते हैं mm -hmm. और ऑलवेज यंग लॉट है यंग ब्लड है यंग यूथ है उसको राइट डायरेक्शन है आजकल भटक रहे हैं तो उनकी भटकन न हो एक ऐसा है जब आप किसी रेल पटरी में डाल देते हैं तो सीधे चलने लगती है इसी तरह से जब आदमी रॉन्ग चैनल से राइट चैनल पे आता है तो वो सही चलने लगता है हम कोशिश करते हैं अगर कहीं पर गलत है तो, तो सही ला सकते तो प्रयास करते हैं कहीं हम सक्सेसफुल भी होते हैं कहीं नहीं भी होते लेकिन प्रयास हमारे जारी रहते हैं मतलब नहीं किया जाएगा कंट्री का कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो क्योंकि तो हमारी 80 परसेंट जनता गाँव में निवास करती है जब तक गाँव का विकास नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते सही बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं देश का विकास होगा सही बात है गांव का विकास ही देश का विकास होगा बहुत ही हाँ, गांव का विकास अब ये है कि हमारी हम गवर्नमेंट तो है नहीं हम तो सोशल वर्कर है हम अपना काम करते है जितना हमारी क्षमता है करते है हम एक एग्जाम्पल देते हैं किसी को समझ में आया तो हमको फॉलो करें नहीं समझ में आया तो नहीं करें सही बात है लेकिन हम जो कर सकते हैं वो करते हैं जी बहुत ही अच्छी बात है कि हम जितना कर सके उतना करना तो ज़रूरी है लेकिन जो अगर सामने वाले का सपोर्ट मिलता है तो बहुत ही अच्छा हो सकता है अच्छा आप जो गाँव में सेवा की हैं करते हैं करते हैं और जैसे कि देहात में आप जाते हैं जी विजय जी एक बात बताइए जो जैसे देहात में आप जाते हैं तो वहाँ पर किन किन गाँवों में आपको जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है उनके बारे में बताइए वहाँ क्या क्या हुआ है ऐसा है जब बक्शी हमारे लखनऊ में एक बक्शी के तलाब है एक तहसील है वहाँ पे हमारा आजकल काम हो रहा है, है वहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं एक इधर आपका जो पीजीआई जी आई के सामने एक बाबूखेड़ा विलेज है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं इस तरह से काम है, करते हैं कोशिश करते हैं यहाँ पे पीजीआई में पी जी आई जो बाबूखेड़ा विलेज है वहाँ पर आज से दस साल पहले हम दस साल से वहाँ काम कर रहे हैं वहाँ वहाँ कच्ची शराब बनती थी और पूरे घर के घर बर्बाद होते थे बच्चे और, और घर के फिर भी बच्ची शराब बनाते थे हम जब वहां पहुंचे तो हमने उनके बच्चों को पकड़ा उनको नैला धुला के गायत्री मंत्र सिखाया लॉली पॉप टॉफी देके लालच दे के, दे के दे आप बुलाया पढ़ने के लिए आज वो बच्चे बड़े हो रहे हैं और कहते हैं की अपने माँ बाप को अप, अप कोई शराब नहीं बनेगी और वहाँ बंद हो गयी क्या बात ये हमारा एक अचीवमेंट है सही बात अरे ये हमारा अचीवमेंट है, है कि हमने गांव में बच्चों को पढ़ के अब वो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं अगर गाँव सुधरेगा तो शहर सुधरेगा शहर सुधरेगा तो स्टेट सुधरेगा स्टेट सुधरेगा तो कंट्री सुधरेगा गवर्नमेंट अपनी जगह उससे तो हम इंटरफेयर नहीं कर सकते लेकिन अपने अपने अपने अपने परव्यू में जो है वो जो हम कर सकते हैं वो करते हैं जहाँ हमको कोई कोई ऑबस्ट्रक्शन नहीं मिलता वहाँ हम काम करते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एक एग्ज़ाम्पल आपने सुनाया मुझे सुनकर बहुत ही अच्छा लगा और मुझे लगता है कि हमारे जो राजस्थान में अभी राजस्थान गुजरात के जो लोग सुन रहे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिल रहा होगा क्योंकि राजस्थान में ज़्यादातर जो इलाके हैं ट्राइबल बेल्ट हैं वहाँ पर इस तरह की बातें होती हैं कच्चा दारू बनता है तो मैं भी यहाँ से आह्वान करना चाहूँगा जैसे कि आपने वहाँ पर काम किया तो वहाँ पर दारू बंद हो गए और बच्चे जो है पढ़ने लग गए हैं तो मैं चाहूँगा कि हमारे राजस्थान के जो लोग सुन रहे हैं वो भी अगर इस इलाके में रहते हैं और जहां इस तरह की बात हो तो ज़रूर काम कीजिए और हमारा भी सहयोग आप ले सकते हैं हमें बुला सकते हैं कुछ मीडिया का सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो हम जरूर हेल्प करेंगे ताकि वहां पर इस तरह की बातें ना हो और आजकल तो बच्चों के लिए जो है सरकार ने काफ़ी चीज़ें सुविधाएँ रखी हैं स्कूल के लिए फ्री स्कूलिंग हो गई है बच्चों की तो सरकार में इस तरह की बातें हैं तो उसका लाभ भी ले सकते हैं बहुत ही अच्छी बात मेजर विजय कुमार जी हमारे साथ शेयर किया थैंक यू सो मच और मैं चलते चलते एक और बात पूछना चाहूँगा कि जीवन में कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में एक साथ हम लोग रहते हैं कभी कभी किनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं और किनकी नहीं लगती हैं तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ है तो थोड़ा सा अनुभव शेयर कीजिए ग्रुप में हम लोग काम करते हैं तो कभी कोई चीज़ आती है अच्छा नहीं लगता है कोई अच्छा भी लगता है देखिए ऐसा है यहाँ तक हमारा देखिये जब हम एक फील्ड में काम करते हैं लोगों से मिलके काम करते हैं तो हमको एडजस्टिंग होना पड़ता है पांचों उंगलियाँ आपकी बराबर नहीं होती है इसी तरह से हर एक नेचर वेरी करता है अब हमको एक तालमेल बिठाना पड़ती है तो हम तालमेल बिठाते हैं। अगर हमको काम लेना है हमारे आचार्य जी कहा करते थे कि हमारी तो शंकर की फौज है तो भूत प्लेत भिक्षु सब है और सबसे हमको काम लेना है ये है जब एक ये हो जाता है कि हमको लेना है एक से काम लेना तो हमको एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा <laughs> जी जी आ... तो विजय जी ये और बात बताइए कि जैसे आप आर्मी में रहे काफी समय तक काम किया आर्मी में और यहाँ निजी जिंदगी में अभी जो है सोसाइटी में आप काम कर रहे हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस आप फील करते हैं आज भी तो इज ए वेरी डिसिप्लिन यहाँ पे वो चीज नहीं होती है लेकिन वो डिसिप्लिन क्यूँकी हमने अपने अंदर इनकुलेट किया हुआ है तो हमें कोई फर, हम अपने रास्ते चलते रहते हैं कोई गलत है दही है करना चाहता है नहीं करता हार्डी बेटर्स दो जो हमारी फ्रीक्वेंसी पे लोग आ जाते हैं वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं लेकिन हम अपना रास्ता नहीं छोड़ते हमने जो एक रास्ता पकड़ लिया है हम अपने रास्ते चलते हैं right. कल नहीं करेंगे दो दिन बाद दल... महीने बाद वन देख फील कि भाई अच्छा काम हो रहा है धन दयालो जो है कारवा चलता रहता है तो जिंदगी का कारवा है के हाँ लोग आपको मिलेंगे अच्छा विजय जी एक और बात बताइए कि हाल ही में अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो किस टाइप के बुक्स आप पढ़े हैं थोड़ा सा अपने जो स्पिरिचुअल है आप उसके बारे में बताइए आई आई नाउ देखिए जी टोटली तो तो इन मुझे मुझे कोई और टेस्ट नहीं है इस एज में मेरे लिए और कोई टेस्ट नहीं है और मेरा सोच यह है कि अगर आप यू यू हैन ऑलवेज रियलाइज इट आप सही रास्ता पकड़िए सही राय चलिए और उसकी मदद आपको मिलेगी ये मेरा विश्वास है और वो विश्वास अडिग है और आज भी काम कर रहा है कर रहा है <laughs> मैं बिना पैसे के सब मैंने स्टार्ट किया दस करोड़ का ये ओल्ड एज होम जो मुझे मिला हुआ है ये गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने एक सौ एक रूपए साल की लीज पे दिया हुआ है मुझे <laughs> मेरे ऊपर ट्रस्ट करती तभी तो एक सौ एक रूपए साल का दिया हुआ है और बल्कि मुझे सौंप दिया तीस साल के लिए मुझे बाबूखेड़ा का प्रोजेक्ट दिया हुआ पूरी बिल्डिंग फ्री दे दी दस साल के लिए क्यों क्योंकि क्यों तो आप जैसा ऐसा है अच्छा काम करेंगे तो आपको सहयोग मिलेगा गवर्नमेंट से भी मिलेगा शासन से भी मिलेगा प्रशासन से भी मिलेगा और पब्लिक से भी मिलेगा आपका देखिए एनजीओ बहुत से होते हैं दे आर मोस्ट 80 परसेंट एनजीओ जो है जो फर्जी होते हैं वहां पर मैन्यूपुलेट होता है वो पर्सनल किसी के इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है कुछ किसी की पत्नी इन्वॉल्व होती है किसी का परिवार इन्वॉल्व होता है और कमाने खाने का होता है अगर आप सच्चे मन से काम करेंगे सेवा भाव से कोई एनजीओ चलाएंगे तो आप जरूर सफल ये मेरा विश्वास है जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया <laughs> आपके राजस्थान और गुजरात के लोग लखनऊ आए देम टू मीट अस और हम बड़ा लोगों को बता दीजिए कभी कोई क्वेरी उनको होती है <laughs> सीनियर सिटीजन के बारे में तो हमसे कंसल्ट कर सकेंगे लिटिल आई आई आई नो हेल्प कैन डू डू इट इट विल फॉर देम बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे राजस्थान के गुजरात के लोग अभी जो सुन रहे हैं वो चाहे अच्छा है तो नंबर लिख सकते हैं और आप समर्पण जो ओल्ड एज होम है सीनियर सिटीजन का मेजर विजय कुमार जी ही उसको हैंडल करते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से अगर आप उनके बारे में या ओल्ड एज के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते तो जरूर नंबर लिख सकते हैं डबल सिक्स वन सिक्स फाइव एक और नंबर आप लिख सकते हैं डबल नाइन फाइव सिक्स टू नाइन सिक्स वन सिक्स सिक्स तो ये नंबर पे आप कॉल करके डायरेक्टली बात कर सकते हैं ओल्ड एज होम के बारे में जानकारी ले सकते हैं जी बताइए समर्पण डॉट को डॉट इन हमारी वेबसाइट है वो भी जा सकते हैं देख सकते हैं. जी जरूर और अभी मैं कहूँगा कि आ, कुछ एक्सपीरियंस ऐसे जो हैं आप जैसे गाँव में जाते हैं अलग अलग जगह पर जाते हैं तो जैसे आप हमेशा कहते हैं कि भगवान को देख नहीं सकते हैं लेकिन उनका सानिध्य या उनका अनुभव हम कर सकते हैं तो वैसे कुछ और अनुभव जैसे कि बहुत सारे अनुभव हैं एक आखिरी अनुभव आप शेयर कीजिए हमारे साथ देखिए जब कोई काम करते हैं आप तो अब यही जब मेरे ओल्ड एज होम शुरू किया तो आई वॉज सिटिंग और ये तय हुआ कि एक ओल्ड एज होम लखनऊ में खोलना चाहिए अब देखा ठीक है 2005 की बात है 2004-5 की हमने लकड़े आए वहाँ पे पूरा घूमा पूरा सर्वे किया जिसके पास जाते थे तो वो ये कहता था कि ये चार लाख रुपए बीघा है दस बीघा जब भी लोगे तो चालीस लाख रुपए चाहिए हमारे पास चार हजार रूपये जेब में नहीं थे हम कहाँ से चालीस लाख लाते <laughs> तो हम पूजा में बैठे और हमने गुरुदेव को ध्यान किया हमने कहा मुझे बना बनाया दे दोगे तो मैं कर दू चला लूंगा कुछ ऐसा हुआ बाद में ऐसी स्टेज हुई कि एक ओल्ड एज होम गवर्नमेंट ने बनाया उन्होंने उन्होंने ग्लोबल टेंडर्स किए उस पर हमने भी अप्लाई कर दिया उन्होंने हमें सेलेक्ट कर लिया सेलेक्ट करके उन्होंने हमें दे दिया <laughs> तो इसको आप क्या कहेंगे भाई आजकल आजकल तो लोग कहते हैं ना कि बिना सोर्स के बिना खर्च किए कुछ होता ही नहीं है हमने तो वहा पर पैसा था ही नहीं हम पास लेकिन हमको दे दिया उन्होंने दे दिया था दे। चला दिया चला दिया। चला दी नहीं उसको टेस्ट बना बेस्ट रनिंग है हमारे यहाँ हेल्पेज इंडिया के लोग भी डायरेक्टर है हमारे साथ लखनऊ है मेयर है नगर आयुक्त है ये एक्स ऑफ है और बाकी और अच्छे लोग हैं जस्टिस हाईकोर्ट है ये जस्टिस एक वो ने एक बनाया उसका वो चेयरमैन है तो ये से गाइडेंस लेते रहते हैं और अच्छे काम हम लोग जैसे होता है न, कि भाई क्या अच्छा हो सका कैसे हो सका है, है। देखिए किसी अच्छे काम में आपका पैसा, हाले हा, पैसा आप तक नहीं बन सकता हाँ। पैसा तो बहुत आता है अगर आपकी क्रेडिबिलिटी है तो पैसे की आपको कमी नहीं रहेगी ये बिल्कुल तय बात है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि ये अनुभव जो है अगर आपका डॉक्टर है तो तो के टाइम एंड एंड आई हैप्पी विद माय। ओके जी जी, जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्तों ने जो कार्यक्रम सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कि बहुत ही अच्छा 77 रनिंग में मेजर विजय कुमार जी जो है इतना सब कुछ कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हम सभी को मिल रहा है मुझे भी मोटिवेशन मिल रहा है कि हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं ये हमारी सोच पर है एज कोई मैटर नहीं करता ये बिल्कुल पूरी तरह से साफ आईने की तरह हमारे सामने दिख रहा है जब हम लोग मेजर विजय कुमार जी को सुनते हैं या देखते हैं तो जाते जाते मैं कहूँगा हमारे सभी लिस्नर्स को आप एक गुड संदेश जरूर दें मैसेज जरूर दें अपनी तरफ से मैं इतना ही कहूंगा कि एवरी नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दर्ल्ड कोई भी चीज असंभव नहीं है फिर आप राइट right चैनल पे राइट right डायरेक्शन में काम करेंगे तो आप सक्स करेंगे आपका संकल्प ज्यादा होना चाहिए डिटर्मिनेशन शुड बी लाइक इन आयरन rock. यू गो है एक जगह आपको सफलता नहीं मिलेगी दूसरी जगह नहीं मिलेगी एक ना एक जगह आपको मिलेगी because you are on the right path। Because जो देपर पॉवर देथिंग गुड फॉर दिस वर्ल्ड दे है आदमी का वो कारण तो काम करता नहीं है दे नीड आदमी को चाहिए ना। तो पावर देता शक्ति देता है आपको से शक्ति आती है, पावर लेकिन काम तो आप करोगे ना हाथ पैर तो आप चलाओगे हाथ पैर नहीं चलाओगे आपके तो पास खाना रहेगा कैसे खा लोगे <laughs> और तो आपको उठाना पड़ेगा ना <laughs> विटामिनेशन तो जरूरी है आप आप है है संकल्पित है, तो आप कर सकते। बात करके मेजर विजय कुमार जी आपने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस और बहुत ही प्यारा सा मैसेज जो आपने दिया की पूरी दुनिया में जो कॉस्मस एनर्जी है वो भी तो लोगों की मदद करना चाहता है तो उस तरह से जब हम लोग अच्छा काम करने लगते हैं तो पैसा आड़े नहीं आता है और बश, बशर्त यही है कि मेहनत हमें सभी को करना है और अच्छे काम के लिए जब हम मेहनत करते हैं तो सब चीज़ें जो है हमें सपोर्ट करने लगता है और आपका अनुभव भी हमें सुनकर बहुत ही अच्छा लगा एंड uh, मेरी तरफ से और रेडियो मधुबन की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद uh, शुक्रिया और सलाम करते हैं कि 77 में आप अच्छी तरह से अपना कारोबार कर रहे हैं और सभी जितना भी आपने कहा कि शुरुआत में मैंने सोसाइटी से बहुत कुछ लिया है अब रिटर्न में देने का समय आ गया है तो मैं रिटर्न कर रहा हूं और जितना हो सके मैं करता रहूंगा ऐसा आपने कहा तो ये बहुत ही अच्छी शुभ भावना है हेलो अभी साल रहूं काम हाँ हाँ अभी <laughs> <laughs> बहुत ही अच्छा एनर्जेटिक है आप क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए ये भी एक मोटिवेशन है कि हम और 10 साल तक आपको देखेंगे इसी तरह काम करते हुए हमारी शुभकामना है आप 10 नए 20 साल तक भी ऐसे ही रहेंगे और इसी आ, एनर्जी के साथ रहें ऐसी शुभ ऐसी दुआ मैं करता हूँ तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ होंगे और आपको आज का ये कार्यक्रम कैसे लगा हमें जरूर मैसेज करके बता सकते हैं चौरानबे इस नंबर पर अपने नाम के साथ आप मैसेज जरूर कीजिए आपके मैसेजेस पढ़ के हमें खुशी मिलती हैं और अच्छी तरह से प्रोग्राम करने का जो उमंग है वो हमारे पास बढ़ जाता है तो आप हमें मैसेज जरूर भेजिएगा आज का यह कार्यक्रम आपको कैसे लगा तो चलिए दोस्तों आप सदा मस्त रहें खुश रहें और मेजर विजय कुमार जी ने जो संदेश जो मैसेज आपको दिया है वो जरूर याद रखिएगा और अपने कारोबार में बहुत अच्छी तरह से तरक्की करें आगे बढ़ें और जब आपका काम हो जाए तो समुदाय या सोसाइटी के लिए या नेशन के लिए कुछ जरूर अवश्य करते रहिए जैसे कि मेजर विजय कुमार जी अब सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं ऐसी शुभ आशा के साथ मुझे और विजय कुमार जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो माधवन 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कते रहो घटि जा गिरधर मुदली धर करे कच्छु दुख मानत नाय रही मा कचु दुख मानत नाय ज्ञानी से कहिए कहा कहत कबीर लज ज्ञानी से कहिए कहा कहत कबीर लजा अंधे आगे नाचते कला अकारत जाए कबीरा कला आकारत जाए